आज दो दिसंबर 2016 और आज हरिहतिका आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम आज विज्ञान भैरव के अंतिम पड़ाव पर हैं जहां धारणाएं है, जो 120 धारणाएं, 112 धारणाएं दी गई हैं है, उन एक धारणा तक आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे इसके आगे इसमें कुछ उपचारात्मक श्लोक भी हैं जिनकी चर्चा अगले कुछ समय में हम करेंगे तो वर्तमान में हम जो पाँच धारणाएं जो आज हमने अंतिम पाँच धारणाएं आज के लिए चुनी हैं उनको पढ़ने और समझने का प्रयास करने के पहले कुछ छोटी सी सामान्य बातें करते हैं एक जड़ जगत होता है और एक चेतन जगत होता है ये दो जगत हमें अपने बाहरी ज्ञान से जाने जाते एक जड़ जगत है एक चेतन जगत है जब विज्ञान की आरंभिक शुरुआत हुई तो इंसान की उत्सुकता से विज्ञान प्रकृति करने लगा तो प्रकृति करते करते करते करते उसने प्रकृति के रहस्यों को उजागर करना शुरू किया उसके बाद उसने प्रयोगों के द्वारा प्रकृति के और गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास किया और एक समय ऐसा आया जब न्यूटन के बाद का कि जब कुछ वैज्ञानिक कहने लगे थे कि प्रकृति के समस्त रहस्यों को जान लिया गया अब और जानने लायक कुछ ऐसा नहीं है जो छिपा हो ऐसी स्थिति आ गई थी लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही मात्र करीब तीन वर्षों में स्थिति पलट गई लेकिन वो 300 सौ वर्ष ऐसे थे जब ऐसा लगने लगा था सोलहवीं से बीसवीं सदी के बीच कि सब कुछ जान लिया गया अब कुछ जानने ला लायक दिक्कत क्या थी कि जो जाना गया था वो मात्र जड़ जगत से संबंधित था वो सब कुछ जड़ जगत से संबंधित था अगर हमने बायोलॉजी भी पढ़ी थी तो शरीर की रचना पड़ी थी उस मिट्टी के बारे में पढ़ा था जिससे हम बने हमने जड़ जगत को खूब खोजा तिन के तिन के तक और छोटे से छोटे छोटे से छोटे कण में अणुओं फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काफ़ी गहराई में जाए हैं वहाँ तक पहुँच गए लेकिन उसके बावजूद हमारी खोज जड़ जगत तक सीमित थी लेकिन एक समय आया जब वैज्ञानिक अचंभे में रह गए कि संसार में हम जब जो प्रयोग करते हैं हमको प्रिडिक्ट कर सकते हैं यानी क्या होगा ये हम पहले से बता सकते हैं किसी कारण नहीं हुआ तो उसका कारण खोल सकते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ एक हवाई जहाज उड़ने उड़ते उड़ते गिर गया तो हम उसको प्रिडिक्ट कर, कर सकते हैं कि गिरने के पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे और हम उसको खोल सकते हैं कि क्या कारण रहे होंगे लेकिन हमारा प्रिडिक्शन यानी पूर्वानुमान हम दावे से करते थे कि यह चीज ऐसी ही होना चाहिए और उन्हीं पूर्वानुमानों के उदाहरण है कि हम बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण कब आएगा चंद्रग्रहण कब होगा यह यान अंतरिक्ष में चंद्रमा पर कब पहुंच जाएगा तीसरे हम जो कुछ पूर्वानुमान लगाते थे उन पूर्वानुमानों में सटीकता होती थी यानी विज्ञान जब जड़ जगत का अनुसंधान करते करते उस तेज़ पर उस मुकाम पर पहुंच गया जब हमारे पूर्वानुमान बहुत सटीक होने लगे थे और यह आज की बात नहीं है इन पिछले हमारे हजारों साल के इतिहास में हमारी प्रोग्रेस होती चली गई कि हम जड़ जगत के अनुमानों को सटीक बनाते चले गए लेकिन यह सारा जो कुछ विज्ञान विकसित हुआ था इसमें चेतन जगत को छोड़ दिया गया था मात्र जड़ जगत की ही बात होती थी निश्चित रूप से जब हम किसी एक इकाई की बात करें किसी सिस्टम की बात करें वहां पर अगर हम किसी मेजर या विशिष्ट चीज को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ आएगी और वो गड़बड़ पकड़ में आई बीसवीं सदी के आरंभ में कि जब हम कुछ प्रयोग किए गए और उसके पूर्वानुमानों में एक ऐसे स्थिति में पहुंच गए था जब पूर्वानुमान हम जो करते थे या तो वो सटीक नहीं होते थे या पूर्वानुमान करना संभव ही नहीं हो पाता और ऐसी किसी परिस्थिति को जब सब तरफ से जांच परख के देख लिया कि ऐसा ही है पूर्वानुमान करना संभव नहीं है तब एक वैज्ञानिक ने इस घटना का नाम दिया थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का सिद्धांत यह अनिश्चितता का सिद्धांत बस वहीं आया जहां पर हमने जड़ जगत के साथ में चेतन जगत को भी शामिल करा दोनों को जैसे ही मिलाया तो निश्चितता अनिश्चितता में बदल गई हम सब कुछ निश्चित था कि इसको हम पत्थर को इस मशीन से फेंकेंगे इतने दूर जाएगा चंद्रमा पर यान इस समय पूछेगा सूर्य ग्रहण इस समय लगेगा चंद्रग्रहण इस समय खुलेगा ये सब बातें हमारी गलत सिद्धों में थी जबकि बाहर जगत में आज भी हम वैसे ही गणनाएं कर सकते हैं लेकिन कुछ सूक्ष्म जगत के जो प्रयोग थे उन प्रयोगों में अनिश्चितता आने लगी जिसको हिसिन ने थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जिस समय ये बात कही तो वो हास्य का पात्र बना वैज्ञानिक लोगों ने कहा ऐसा कुछ होता नहीं विज्ञान में कुछ भी अनसर्टन नहीं कुछ भी अनिश्चित नहीं है जो कुछ है ठोस निश्चितता है अगर तुम उस निश्चितता तक नहीं पहुंच पाते हो तुम्हारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है तुम्हारी समझ में गड़बड़ है तुम्हारा सिस्टम में गड़बड़ है जैसे कि हमने कहा कि हवाई जहाज इतनी बजे दिल्ली पहुंचना था वो नहीं पहुंचा तो तुम्हारे हवाई जहाज में गड़बड़ है चलाने वाले में गड़बड़ है कुछ ना कुछ गड़बड़ है वरना हमारी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं तुम्हारे सिस्टम में गड़बड़ है तुम्हारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है इस तरह से वैज्ञानिकों ने उसकी हाँसी उड़ाई कि किसी भी तरह से तुम जो बोल रहे हो मानने लायक बात नहीं है। लेकिन हिसेन बार ने यही जवाब दिया कि आप समय की कसौटी पर जब इसको कसेंगे तब पाएंगे कि इसमें सत्यता कितनी है यह क्यों हुआ था आज हम इस शिव दर्शन की दृष्टि से देखें कि उस हिसिन बार का जो ऑब्जर्वेशन था वो शिव दर्शन की दृष्टि से देखें जड़ जगत चेतन जगत का अनुसरण करता है एक पत्थर इतनी दूर जा सकता है लेकिन इसमें मंशा किसकी होगी किसी चेतन जगत की मंशा होगी यह हवाई जहाज इतनी बजे यहां पहुंचेगा लेकिन इसमें मंशा किसकी होगी एक चैतन्य की मंशा होगी जब तक उसका इंटेंशन नहीं होगा ऐसा करने का तब तक नहीं होगा और उस इंटेंशन में परिवर्तन संभव है जाते जाते हवाई को रोक लिया जाता आज नहीं जाएगा होते होते बरसात रुक जाती होते होते काम रुक जाता है जाते जाते आदमी रुक जाता है कई काम ऐसे होते हैं जो अंतिम समय पर बदल दिए जाते हैं एक गाड़ी यहां से जा रही वहां से एक एकाएक रूट बदल देती है अंदर बैठा एक चेतन आदमी उसकी मर्जी इधर से बदल देगा वो रूट को जैसे ही चेतन जगत उसमें जुड़ा प्रयोग के कॉम्प्लेक्स में या यूनिट के अंदर वैसे ही उसके प्रयोग के परिणाम अनिश्चित होने लग बात थोड़ी सी क्लिष्ट महसूस होती लेकिन बहुत सिंपल बात है कि यह होने का कारण था शिव की स्वातंत्र शक्ति क्योंकि अब तक हम एक इसको इस तरह के समझें कि जिन जड़ पदार्थों ने नियमों के अधीन काम करना स्वीकार किया था वो नियमों को बनाने वाला एक नियामक तो था जिन नियमों के अधीन चंद्रमा चलता है चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं ग्रहण लगता है ग्रहण छूटता है मौसम बदलते हैं इन सब नियमों के हमने खाके बना लिए थे चार्ट्स बना लिए थे कि कैसे क्या होना चाहिए सौ साल बाद का हम ग्रहण बता सकते थे कि कब आएगा ये सब चीजें जड़ जगत में सही साबित हो रही थी क्यों साबित हो रही थी क्योंकि जितने जड़ पिंड हैं वो सब किसी का अनुसरण कर रहे थे किसी चैतन्य का अनुसरण कर रहे क्यों कि जब तक नियम नहीं होंगे तो नियम से आप गणना कर ही नहीं सकते बिना नियम के गणना कर नहीं सकते और नियम अगर हैं प्रकृति के तो उन प्रकृति के नियमों का नियामक तो निश्चित होगा ही होगा जिसके अधीन वो नियम काम करते हैं लेकिन वो नियामक स्वयं तो नहीं रहेगा उन नियमों के अधीन ये तय है कि जो नियामक है वो नियमों के अधीन नहीं रह अगर मैं यहाँ नियम बनाता हूँ तो उस नियम को तोड़ने का अधिकार सिर्फ मुझे क्योंकि मैं नियामक संस्था का सर्वोच्च अधिकारी बन जाता हूँ ऐसे ही जब अगर एक नियामक है जिसने प्रकृति के नियम बनाए और उस नियामक को जब हम शामिल कर लेते हैं हमारी टीम में तो वो नियमों को बदल सकता है क्योंकि वही और उसी को हम स्वातंत्र शक्ति बोलते हैं और उसी का नाम दुर्गा पार्वती अम्बा मां माता जगत जननी आदि इतने नाम से काली इतने नामों से हम पुकारते हैं वो वही शक्ति है जो इस संसार को चलाती ही नहीं वरन इसको नित नवीन दिशा देती एक ही दिशा से नहीं चलता संसार एक ही प्रिडिक्टेबल नहीं है शुरू में आइंस्टाइन सॉरी न्यूटन ने बोला था कि संसार के आरंभिक गणित मेरे को बता दो कि किस तरीके से क्या क्या फोर्स किधर लगे थे मैं इसका भविष्य बता दूंगा क्योंकि उनका कहना था कि पूरा संसार एक नियम से चलता है लेकिन यह बात हिशिन बर ने सिद्ध कर दी कि ऐसा नहीं है उन नियमों में लगत परिवर्तन हो सकता है आपके प्रोडिक्शन कभी भी तय नहीं हो सकते इसको एक छोटे से तरीके से समझ लो चार लोग खड़े हैं चारों को एक एक गाली दे दो आप चारों की प्रतिक्रिया अलग अलग होगी क्योंकि अंदर उसकी स्वतंत्र शक्ति है वो चाहे जैसा व्यवहार करे अब यहां पर एक ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांख्यिक दृष्टि से यानी समूह दृष्टि से हमारा व्यवहार प्रिडिक्टेबल है लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर प्रिडिक्टेबल नहीं है यानी समूह व्यवहार हमको मालूम है कि कैसा होगा जिसका हम उदाहरण कई बार दे चुके हैं कि एक चौराहे से जब गाड़ी गुजरती है तो हम देखते हैं कि 10 परसेंट गाड़ियां बाएं गुजरती 10 परसेंट दहने टर्न हो जाती और 80 परसेंट सीधे निकल जाती अब रोज हम अगर ऑब्जर्वेशन करें तो रोज यही गणित निकलेगा कि 10 परसेंट इधर जाती है दस परसेंट इधर जाती है अस्सी परसेंट इधर निकल जाती है। लेकिन एक गाड़ी जो चौराहे पर नहीं पहुंचे चौराहे से अभी आधा किलोमीटर दूर है हम क्या बता सकते हैं कि सीधी जाएगी कि दहने मुड़ेगी कि बाय मुड़ेगी ये हम ड्रेडिट नहीं कर सकते इंडिविजुअल लेवल पर अनिश्चितता बनी रहती सामूहिक रूप से अनिश्चितता नहीं है सामूहिक रूप से निश्चितता है कि इतने प्रतिशत धर जाएगी इतने प्रतिशत जाएगी, इतने प्रतिशत सीधे निकल जाएगी लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर यह अनिश्चितता बनी रहती है कि यह कहां जाएगी उसके दिमाग में भी मेरे को सीधा जाना लेकिन चौराहा के पहले उसके ध्यान में आएगा अच्छा पहले इधर का काम निपटा लेता उधर तो चला जाएगा लेफ्टन हो जाएगा लेकिन फिर भी वो गणितने बिगड़ेगा वो दस धर जाएगी दस इधर जाएगी अस्सी परसेंट जाएगी ऐसे ही हम जब इन प्रयोगों में चेतन को शामिल करते हैं तो सर्वोच्च चैतन्य शक्ति जिसके हम कुछ भी नाम दें लेकिन हमारे परशु के जो शास्त्र जो हम हमें पढ़ रहे हैं इसमें उसे स्वातंत्र शक्ति कहा सकता है द पावर ऑफ एप्सॉलिट विल शुद्ध इच्छा शक्ति जहां किसी भी तरह का कोई उसका विरोध नहीं कर सकता कंप्लीटली फ्री एप्सोलटली फ्री क्यों क्योंकि उसका विरोध करने वाली शक्ति कहीं ही नहीं समस्त संसार की शक्तियां उसी शक्ति के अंश हैं इसलिए उसका विरोध करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं तो हम उस शक्ति को समझेंगे वही चैतन्य है और वही हमारे अंतरात्मा इनर कॉन्शियस है जो हमारे भीतर के भीतर के भीतर जो हमारा वास्तविक अस्तित्व जब मैं बोलता हूं मैं इसके पहले हमने जो एक धारणा पड़ी थी कि जिसके अंदर बने मेरी अपनी अहंता जिसको मैं अपने शरीर से जोड़ता हूं लेकिन उसके पीछे भी वही शुद्ध अहंता खड़ी है है ना? वही आत्मा खड़ी है जो मैं बोल रही हूं चाहे बुद्धि ये समझती हो कि मैं ही आत्मा हूं लेकिन शुद्ध आत्मा उसके पीछे खड़ी है जो बुद्धि को भी कंट्रोल करती बुद्धि को भी बुद्धि होने का अधिकार देती है जो प्राणों का प्राण है जो बुद्धि की बुद्धि है जिसको एक छोटी सी दोहा जो हम कई बार यहां पर रिपीट करते हैं कि मति न लखे जी ही मती लखे सो मैं शुद्ध अपार यानी मति न लखे जिसको हम विजडम से यानी बुद्धि से नहीं देख सकते मति है ना बुद्धि होती लखना है ना देखना होता है मति न लखे जो बुद्धि से नहीं दिखाई देता है क्यों नहीं दिखाई देता है वो आगे बोलता है वो मति न लखे जि ही मती लखे जि ही मती लखे यानी जिसके द्वारा बुद्धि देखती है यानी जिसके कारण बुद्धि देखने लायक बनती है जिसके द्वारा बुद्धि बुद्धिमान होती है उसको वो बुद्धि कैसे देख सकती कि ना कि However, है कि मति न लखे जिही मतिलखे और सोमे शुद्ध अपार यानी मेरी रियल आइडेंटिटी मेरी वास्तविक पहचान वही है जिसके द्वारा बुद्धि देखती जिसको बुद्धि देखती वो मेरी पहचान नहीं है जिसके द्वारा बुद्धि देखती वो मेरी रियल आइडेंटिटी यानी मैं बुद्धि के पीछे खड़ा मैं अपना डीप इनर इंट्रोस्पेक्शन करूं, कॉन्टेम्पलेट करूं, ध्यान दूं, अपने भावना करूं, अपने भीतर के भीतर के भीतर तब मैं उसके ऊपर अपना चित्त एकाग्र कर सकता हूं। तो आज की कुछ धारणाएं इन्हीं बातों पर आधारित हैं इसलिए ये भूमि आवश्यक थी ये वाली हम एक बार पढ़ चुके अति संक्षेप में इसको है ना तो दो बार पढ़ चुके नित्य निराधार है ना जो इंटरनल है जो कणकण है जो बिना आधार के है जिसका कोई बेस नहीं सारा संसार में हर किसी चीज का एक बेस है उसका कोई बेस नहीं क्योंकि वो सबका बेस है सबका आधार है व्यापक चाखिल आदि पर वो सबका स्वामी है क्योंकि वो सबको जन्म देता है शब्दा प्रतिक्षण ध्यान इन शब्दों का प्रतिक्षण यानी जागरूकता से विथ अवेयरनेस जब जो कोई ध्यान करता है कृतार्थ हो अर्थानुरूपतः यानी इनके जो अर्थ के अनुरूप इन शब्दों का जब ध्यान करता है तो इनके अर्थ के अनुरूप हो जाता है वो या ना स्वयं विभू हो जाता है स्वयं वो अखिल आदिपय हो जाता है इस तरह वो स्वयं भैरव भाव प्राप्त कर लेता है तो इन शब्दों पर अगर वो ध्यान करता है भावना करता है अगला है, है अत्युत्तम सर्वम सर्वमावस्थितम ये अतत्वम मतलब जो रियल नहीं है जो वास्तविक नहीं है इंद्रजाल यानी जो इंद्रजाल की तरह है इंद्रजाल का मतलब होता है भ्रम इल्यूजन जब कोई जादू का खेल दिखाता है तो हमको भ्रम पैदा हो जाता है और उस भ्रम के अनुकूल हम देखते हैं जो जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है और जैसा है वो हमको दिखाई नहीं देता है तो वो ऐसे भ्रमपूर्ण दृष्टि है हमारी किस चीज में सर्वम अवस्थितम जो कुछ आसपास हमको दिखाई देता है वो हमारा भ्रमपूर्ण अवस्था है कि किम तत्व इंद्रजालस्य क्षमा जो ये दृढ़ता से विश्वास करता है और इसी बात पर सतत वो चिंतन करता है तो उसे शांति प्राप्त होती है। शांति मीन्स ब्लिस यानी आनंद जिसका कहीं कोई विलोम नहीं है वो उस परम शांति को प्राप्त करता है जो सबसे बड़ी शांति उसके बाद में उसको कोई अशांत कर ही नहीं सकता लेकिन यह बात क्या बता रहा है वो कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है यहां पर अतत्व का मतलब यह है कि जो जैसा है वैसा दिखाई नहीं दे रहा है जो हमको दिखाई देता है कि ये तो सुंदर है ये दूर है ये पास है ये अपनी जाति का है पराया है विदेशी है ये गंदा है यह स्वच्छ है ये बूढ़ा है ये जवान है ये कीमती पत्थर है ये तो निपत्थर है ऐसे हमको जो कुछ भिन्नता संसार में दिखाई देती है वो इंद्रजाल की तरह है जो जादूगरी के कर्तव्य की तरह है जो वास्तव में सत्य से परे है इन सबके बीच में हमको सत्य नहीं दिखाई देता है और जो इस तरह जानता है कि यह सब कुछ उस चैतन्य का विभिन्नता भरा रूप है तो फिर वो एक प्रगाढ़ शांति को प्राप्त करता है आत्मनोनिविता से आत्मा यानी हमारे अंदर के अंदर जो हम जिससे बोलते हैं मैं जिससे समझते हैं मैं जो वास्तविक एंजॉयर है हमारे भीतर बैठा हुआ जो संसार का सुख दुख भोगने वाला जो वास्तविक चैतन्य है हमारे भीतर बैठा उसी की बात करते हैं कि तो वह आत्मनोनिर्विकारत से वो आत्मा निर्विकार है उसके अंदर विकार नहीं आता विकार नहीं आने का मतलब होता है कि बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड स्पेस है वो अंतरिक्ष और समय से पर है अगर वो अंतरिक्ष में होगी तो उसमें विकार आएगा कभी वो दूर जाएगी तो पास आएगी विकार आएगा समय से परे है अन्यथा वो बूढ़ी होगी वो जन्म भी लेगी लेकिन वो चूंकि ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है ना वो सुंदर होती है ना सुंदर होती है ना उसको दूर ले जाया जा सकता है ना उसको पास लाया जा सकता है क्योंकि वो विकारहीन है इसलिए वो सनातन है वो अक्रम है वह विक्रम है वो टाइमलेस है अकाल है तो इसलिए आत्मा निर्विकार से ज्ञानम क्रिया फिर उसमें ज्ञान और क्रिया ये दो चीजें कैसे होगी ये हम व्यक्ति की दृष्टि से ज्ञान और क्रिया की बात कर रहे हैं शिव की दृष्टि से नहीं द्वितवादी दृष्टि से ज्ञान और क्रिया की बात कर रहे हैं कि संसार में हम जो क्रिया करते हैं और जो ज्ञान प्राप्त बाहर से करते हैं जिसको हम क्रमबद्ध ज्ञान कहते हैं अक्रम ज्ञान की बात नहीं है यह वाला क्रमबद्ध ज्ञान है तो उस ज्ञान का उस आत्मा से क्या संबंध मैंने खूब पढ़ाई कर ली खूब अनुभव प्राप्त कर लिए इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है कि आत्मा अनुभवी हो गई ऐसा कुछ नहीं है या पहले आत्मा अनुभव थी वो ऐसा भी नहीं थे अब क्रिया करने के बाद मैंने बहुत कुछ बड़े बड़े काम कर लिए लेकिन उसका भी आत्मा से कोई संबंध नहीं है क्योंकि काम करने से अगर आत्मा में विकार आता है तो फिर वो निर्विकार आत्मा हो ही नहीं सकती समय के साथ में परिवर्तन आ रहा है लेकिन हमारी आत्मा की परिभाषा है कि जो समय के साथ न बदले जो अंतरिक्ष के साथ ना बदले ना दूर जाए ना पास आए ना कल और आज में उसमें कोई परिवर्तन आए जो अपरिवर्तनशील है वही हमारा वास्तविक परिचय है इसका मतलब कि इस सतत बदलते हुए शरीर और सतत बदलते हुए संसार के केंद्र में एक वो है जो कभी नहीं बदलता जैसे चक्र के केंद्र में कभी भी कोई विकार नहीं आता चक्र कितनी भी तेजी से घूमो केंद्र स्थिर होता है क्योंकि केंद्र में डाइमेंशन नहीं होते लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुणाई कुछ नहीं होता इसलिए वह हमेशा स्थिर होता है आप कितनी भी तेजी से चक्र घूमें चक्र कितना भी बड़ा हो केंद्र डिफाइंड है बस एक बिंदु स्वरूप है और वही स्थिति अंतरात्मा की है कि संसार कितना भी बढ़े कितना भी घूमे कितना भी बदले वो निर्विकार और निश्चल होता है तो आत्मा निर्विकार से कुानम अच्छा वाक्रिया फिर ज्ञान और क्रिया उसमें कैसे हो सकती है ज्ञानयत्ता बहिर्भा ज्ञान और क्रिया ये दोनों बाहरी चीज है जो आत्मा से दूर है ज्ञान आयत्ता बहिर्भा अतः शून्य में जगत इसलिए जो जगत है वो शून्य है शून्य का हम कई बार अपन डिफाइन कर चुके हैं शून्य शिव शून्य का मतलब जो अभिन्न है जिसमें कोई विकार पैदा नहीं किया जा सकता शून्य में किसी को गुणा करो तो शून्य हो जाएगा ये शिवानुग्रह है कि कितनी भी बड़ी संख्या में शून्य का गुणा करो वो शून्य शु, हो जाती है शून्य बड़ा नहीं होता वरन वो संख्या शून्य हो जाती ऐसे ही शिव इस संसार में जब अनुग्रह करता है तो सब कुछ शिवमय हो जाता है इसलिए जब दृष्टि बदलती है तो संसार शून्य हो जाता है तो ज्ञानाता बहिर्भाव अतः शून्य मिदम जगत न में बंधो ये बड़ी बढ़िया बात जो अभी अपन ने अनुत्तर क्रमिका में आज पढ़ी थी अभी कि नंधो विवस्वत न मो मेंस एषिका प्रतिबिंब मिदम बुद्धे जलेश सूर्य भगवान सूर्य नारायण विवस्वत कहते हैं तो जैसे सूर्य का बिंब जल में हमको दिखाई देता है तो हम क्या कह सकते हैं कि देखो तालाब में सूरज कैद है सूरज को हम तालाब में कैद समझ लेते हैं सचमुच में तालाब में कोई कैद नहीं है ऐसे ही हमारी बुद्धि में जब वो आत्मा प्रकाशित होती है तो बुद्धि समझती है कि मैं ही आत्मा हूं और मैं बंधन में हूं क्योंकि उसको तो बंधन स्पष्ट दिखाई देते हैं कि शरीर से बंधी बनी समय से बंधी बुद्धि, बुद्धि की मृत्यु होने वाली है इसलिए वो सतत अपने आप को एक सीमित व्यक्ति समझती बुद्धि। वो जानती है कि मेरी एक जैसी स्थिति नहीं मैं जन्मी हूं तो समाप्त तो भी हो जाऊंगी ये उसको अंतर है लेकिन यह क्या होता है कि बुद्धि में ही आत्मा प्रकाशित होती और जब बुद्धि में आत्मा प्रकाशित होती है तो बुद्धि को ऐसा लगता है कि यह मैं ही बुद्धि हूं तो न मैं बंधो अब इस बात पर गहरे से भावना करनी है कंटेपरेट करना है कि न मैं बंधो मैं बंधन में नहीं हूं न मोक्षों में मेरे लिए कोई मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है न में बंधो न मोक्षों में भीतर सेता विभिषिका ये जो जीव का डर है कि मैं बंधन में हूं और मैं मोक्ष चाहता हूं ये जो इंसान का डर है वो डर की कीमत कितनी है जितनी कि अगर सूर्य देख के डरे कि मैं तालाब में बंध सूरज को तालाब में प्रतिबिंब दिखाई देता है ऐसे ही प्रतिबिंब में, में बुद्ध है इसलिए आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धि में दिखाई देता है और बुद्धि अपने आप को आत्मा समझ के सोचती मैं बंधन में हूं और यही स्थिति हमारी है हम जब तक अपने आप को बुद्धि और मन से पहचानेंगे तब तक हमको लगेगा कि हम बंधन में हैं फिर हमको इससे मुक्ति के लिए प्रयास करने की जरूरत है वास्तव में नॉलेज इज लिबरेटिंग ज्ञान मुक्तिदायक है जहां आपका ब्रह्मिटा कि इस बुद्धि से मेरा कोई नाता नहीं है इस शरीर से मेरा कोई नाता नहीं है वास्तव में मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ जो सदा की तरह ही मुक्त हूं तो फिर मेरे लिए न बंधन है न मोक्ष है तो न न नमोक्षों में भीतर से विभिषिका ये जो डर है विभीषिका यानी जो डर है वो कैसा है कि जैसे सूर्य का प्रतिबिंब हमको जल में दिखाई देता है वैसे ही बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो हम अगर इस बात की दृढ़ता से भावना करते हैं कि मैं अपने भीतर के भीतर के भीतर जो मेरा चैतन्य भाव है वही मेरा वास्तविक परिचय है उसमें कोई विकार नहीं आ तो उस समय हमको क्या होता है एक अतुलनीय आनंद प्राप्त होगा जिसको ब्लिस कहते हैं या आनंद कहते हैं शिव की आनंद शक्ति से हमारा जुड़ा हो जाता है या हमारी आत्मा के आनंद से हमारा जुड़ा हो जाता है जब उस आनंद को कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि यह आत्मा का या उस चैतन्य का स्वभाव है अब इंद्रिय द्वार का मर्व इंद्रिय द्वार यानी हमारी जो ज्ञान इंद्रियों के छिद्र हैं जिनके द्वारा हम इस संसार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं आंखों से प्राप्त करते हैं नाक से जबान से कान से और त्वचा से इन तरफों से हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये हमारे इंद्रिय द्वार कहलाते हैं इन पांच द्वारों के द्वारा हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं और बाकी पांच द्वारों के द्वारा हम संसार को कुछ देते हैं या अपने कर्म करते हैं या अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो इंद्रिय द्वारम सुख दुखादि संगम शिव कहते हैं कि सुख और दुख इन दोनों का संगम यानी संगम किससे एक व्यक्ति का सुख दुख से संगम इन इंद्रियों के द्वारों के कारण है इन इंद्रियों के द्वारों के कारण ही उसका सुख से संगम भी होता है और दुख से संगम भी होता है तो वो कहते हैं क्या कि योगी अगर इतिद्र यानी संत्यज संत्यज का मतलब होता है कि टोटलिटी में त्याग देना उसको पूर्णता से त्याग देना संत्यज णी संक स्वस्थ स्वात्म निवर्त अगर वो अपने आप को इंट्रोवर्ट कर ले अपने आप को अंतर्मुखी कर ले अपने आप को भीतर देखने लगे अभी होता क्या है कि हमारी इंद्रियों की ऊर्जा बाहर निशरत होती है सतत हमारी आंखें लगातार बाहर देखती है और बाहर देखने का मतलब हम जो देखते हैं उस पर प्रतिक्रियाएं करते हैं रिएक्शन करते हैं जैसे कोई निकला ये आज यहां कैसे आ गया वो आया अरे ये तो वृद्ध है ये आया ये क्यों आया ये तो मेरा दुश्मन है ये आया चलो बड़ा अच्छा लगा है तो मेरा दोस्त है तो हम सतत प्रख्या करते हैं गुलाब का फूल देखा बोला अरे ये तो लाल है कल देखा था ये उससे सुंदर था ये तो बासी दिखता है इस तरह हम सतत प्रक्रिया करते हैं यानी हमारे अनुभव की पेटी खोल देते हैं और जब कुछ भी हम बाहरी अनुभव आते हैं जैसे आज आपको खाना बहुत स्वादिष्ट लगा बहुत अच्छा है लेकिन कल इससे भी ज्यादा अच्छा था यानी हम सतत प्रतिक्रिया करते हैं हम उस आनंद से वंचित रह जाते हैं क्यों? कि जो कुछ भी आनंद बाहर से आ रहा है ये बाहर से आता हुआ हो प्रतीत होता है वो मिथ्या है आपका आनंद तो आपके अंदर से आता है और ये जो भोजन हो चाहे गुलाब का फूल हो अच्छी सुगंध हो चाहे स्पर्श हो ये जो आनंद आपको देते हुए प्रतीत होते हैं वो वास्तव में आनंद वो नहीं दे रहे वो तो आपके उस आनंद को अनावरत कर रहे जो आपका अपना स्वभाव है अधिकार आपके अंदर जो स्थित आनंद है उस आनंद को अनकवर कर रहे हैं और उसको अनकवर करने के लिए वो खाली प्रेरक है जैसे एक अच्छा संगीत वो प्रेरक है कि आपके अंदर के वास्तविक नृत्य को नटराज के नृत्य को अनावरत कर दे और संगीत पर पैर थरकने की इच्छा कर दे एक अच्छा सा कोई सुगंध आया और आपको मन विभोर हो जाता है कई पुरानी यादों में खो जाता है वह आनंद आपका अपना स्वभाव है आपके अंदर से वो अनावरत हो गया सचमुच में वो गुलाब के फूल की सुगंध में आनंद नहीं है वो आनंद आपके अंदर है अगर उस फूल में आनंद होता तो हम उस फूल के यहां दीवार पे लगा दीवाल आनंद दिखने लगते लेकिन वो फूल में आनंद नहीं आनंद तो हमारे चैतन्य में है जो उसका स्वभाव है इसलिए उस आनंद को अनावरत कर देती है इसलिए योगी की दृष्टि उन आनंद देने वाले उद्दीपनों से हटके अंतर्मुखी होके उस आनंद के स्रोत पर चली जाती है तब तो वह आनंद के स्रोत से जुड़ जाता है और बाहरी सुख दुख से उसका नाता अपने आप कर जाता है क्योंकि सुख-दुख से नाता तब तक होता है जब तक हम इन इंद्रियों के द्वारा बाहरी जानकारियों पर प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो इंद्रिय द्वारकम सर्वम सुख दुखादि संगमम यही सुख दुख के कारण है और इति इंद्रिया संत्य याने इससे प्राप्त होने वाले ज्ञान जो बाहर से आने वाले ज्ञान को हम जड़ से त्याग दें संत्य स्वस्थ स्वास्थ्य निवर्त तब हम स्वस्थ हो जाते हैं स्वस्थ का मतलब होता है अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं स्व में स्थित हो जाते हैं अब ये जो अंतिम है एक धारणा ये उत्कर्ष है जो हमने जितने धारणाएं अब तक पढ़ी उन सब का सिरमोर है क्राउन है यह ऐसी धारणा है जो बिल्कुल अंतिम रूप से हमारे ज्ञान के दरवाजों को खोलने के लिए तत्पर है वही कहती है कि ज्ञान प्रकाशकम सर्वम यह क्वांटम भौतिक बोलता है वही यह बात बोलती है क्वांटम फिजिक्स है यह पूरा और क्वांटम फिजिक्स ने इस बात को तस्दीक किया है हालांकि ये किसी तस्दीक की मोहताज नहीं है लेकिन आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम जब सोचते हैं तो हमको बड़ा रोमांच होता है कि विज्ञान भी उस आत्मा को जब से उन्होंने शामिल किया है अपने प्रयोगों में तब से वो आध्यात्मिक की भाषा बोलने लगा बोलता है ज्ञान प्रकाशकम सर्वम सर्वेण आत्मा प्रकाशक ये ऋषि है या एक दूसरे पर निर्भर है जो संसार है ज्ञाता के द्वारा प्रकाशित है इस बात को अपन इस तरीके से समझें कि अगर संगीत है बज रहा है और एक भी नहीं सुन रहा है एक भी श्रोता नहीं एक भी श्रोता नहीं तो संगीत बज रहा है क्या यह बात बोलना भी संभव है कौन बोलेगा जो सुनेगा तो ही तो बोलेगा कि संगीत बज रहा है अगर एक भी विटनेस नहीं है कि संगीत बज रहा है तो उस संगीत की उपस्थिति भी नहीं है ये क्वांटम भौतिक कहता है कि वो भी कहता है कि अनऑब्सर्व थिंग्स आर नॉट देर जिन चीजों को नहीं देखा गया वो है ही नहीं वो कहता है एक एटम को यहां देखा गया एक पार्टिकल को फिर यहां देखा गया फिर यहां देखा गया तो हम लोगों की आदत क्या है कि एक लाइन खींच देते बोलते हैं यहां से यहां चला गया वो यहां था फिर यहां देखा गया फिर यहां देखा गया और क्वांटम भौतिक कहता है वह यहां था फिर आपके आत्मा में चला गया वो फिर यहां आया फिर आपकी आत्मा में चला गया फिर यहां आया तो आपने प्रोजेक्ट किया हर बार उसको तीन बार उसको प्रोजेक्ट किया और तीनों बार वो आपको दिखाई दिया और एक सांसारिक व्यक्ति क्या करता है वो तीन के बीच में लाइन खींच देता है और वो बोलता है ये कण यहां था फिर ये यह यहां चला गया फिर ये यह यहां चला गया और आध्यात्म कहता है कि नहीं ज्ञान प्रकाशकम सर्वम जो कुछ भी प्रकाशित है यानी एग्जिस्टेंस में है वो ज्ञाता की वजह से है ज्ञान प्रकाशकम सर्वम का मतलब होता है ज्ञाता के द्वारा प्रकाशित ये संसार है जब तक वो ज्ञाता नहीं है तो ज्ञात चीज हो भी कैसे सकती है कि तुम ज्ञात जिसको संसार का नाम है ज्ञात या नौन तो संसार नोन तभी हो सकता कि नोवर है या ज्ञाता है तभी तो संसार है अगर ज्ञाता नहीं है तो संसार कैसा किसकी जानकारी में आएगा कि संसार है इसलिए कि ज्ञान प्रकाशकम सर्वम और सबकी आत्मा ये संसार ज्ञाता से प्रकाशित होता है और सर्वे आत्मा प्रकाशक और सारे संसार के द्वारा आत्मा प्रकाशित होती है प्रोकल है कि जब संसार को देखो तो हमको आत्मा की याद आती है कि जो कुछ है वो आत्मा से ही प्रकाशित है आत्मा से, है, आत्मा से प्रोजेक्टेड है आत्मा से निशरत है जो सारा संसार है तो जब संसार को देखते हैं तो हमको आत्मा का ध्यान आता है कि वो आत्मा या चैतन्य है जिसके द्वारा सारा संसार दिखाई देता है और जब हम आ, आत्मा की तरफ देखते हैं तो हमको वहां पर सारा संसार दिखाई देता है आत्मा में सारा संसार दिखाई देता है क्योंकि वो तो सबका स्रोत जैसे कि हम पूरी दुकान देखते हैं तो हमको सोना दिखाई देता है और जब हम सोने को देखते हैं तो हमको सारी दुकान दिखाई देते सोने को देखते तो बोलते सब तो सोना है अलग अलग आभूषण है तो क्या हो गया कल गल जाएगा फिर दूसरा बन जाएगा फिर गल जाएगा फिर दूसरा बन जाएगा गलने और बनने के बीच में 100 साल भी निकल सकते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा लेकिन जब हम दुकान देखते हैं तो हमको सोना दिखाई देता है ये योगी की दृष्टि और जब वो सोने को देखता है तो उसके अंदर उसको सारे दुकान दिखाई देती है कि इससे सब कुछ बन सकता है ये सोने से सब कुछ बन सकता है इसलिए वो बोलता है कि संसार को देखो तो हमको आत्मा दिखाई देती है कि उसी आत्मा से सब कुछ प्रकाशित उसी का प्रोजेक्शन है और जब वो संसार की तरफ देखता है तो तस्दीक करते हैं एक दूसरे को कन्फर्म करते हैं तो ज्ञान प्रकाश कम सर्वम सर्वेण आत्मा प्रकाश का एक मेक स्वभावतवाद ज्ञानम ज्ञम विभाव एक मेक स्वभावतवाद यानी दोनों का यानी संसार का और संसार को जानने वाले का एक ही स्वभाव है दोनों एक ही स्रोत से निकले हैं एक ही स्रोत है दोनों का अगर आप रिसिप्रोकली ट्रेस करो यानी कि उसको अनुसंधित करो उसकी कि ये कहां से आए हैं उनकी ओरिजिन को ट्रेस करें हम उसकी स्रोत के ऊपर जाएं, तो हम पाएंगे कि दोनों का स्रोत एक ही एक मेक स्वभावतवाद दोनों का यानी जिसको हम जान रहे हैं और जो जान रहा है ज्ञाता और ज्ञान दोनों का स्वभाव एक ही है ज्ञानम ज्ञम विभाव जो दो भागों में विभक्त हो गया है ज्ञानम ज्ञेम विभाव यानी जो संसार और संसार के ज्ञाता के रूप में विभा विभाजित हो चुका है दो भागों में विभाजित हो गया है यह विभाजन नकली है आर्टिफिशियल सचमुच में जो हमारे बाहर दिखाई देता है वो हमारी चेतना का प्रोजेक्शन है हमारी चेतना का प्रतिबिंब है और हमको हम समझते हैं कि आंखों से जो है वो हमको दिखाई देता है हम चेतना कहती है कि उसको हम क्रिएट करते हैं जो हमको दिखाई देता है इसको सिंपल भाषा में हम कई बार समझने का प्रयास कर चुके हैं बहुत सिंपल बात में कि हम कहते हैं कि हमारे घर में चोर आया तो चोर को हमने क्रिएट किया हमने उसको बनाया हमने ऐसे कर्म किए कि चोर हमारे घर आया अब हम कहते हैं कि चोर हमारे घर आया द्वित दृष्टि कहती है कि चोर आया आपके घर में अद्वि दृष्टि कहती है कि तुमने चोर बनाया तुमने चोर क्रिएट करा कोई कहता कि मेरे घर आनंद आया तो द्व्यवादी आनंद आया भगवान भा, भा, की कृपा से आनंद आया और शिव दृष्टि कहती है कि आत्म कृपा से आनंद आया बाहर से नहीं आए हैं वो भगवान बाहर नहीं बैठे कि वो आनंद बरसाएंगे तुम्हारे घर में दूसरे को छोड़ देंगे पड़ोसी को वो आपके घर आनंद बरसाया है इसलिए कि आपने आत्मक्रपा करी तो आपने जो क्रिएट किया वो तुमने मिला जो बोया वो मिला वो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये संसार के क्रिएटर हम हैं जो हमारे संसार हैं आसपास सुख रूप में दुख रूप में अच्छे बुरे वृद्धावस्था जरावस्था ये सब कुछ हमारे अपने क्रिएशन है हमारे अपने हमारी अपने रचनाएं हैं तो इन रचनाओं में कोई भेद नहीं है समस्त रचनाएं एक ही श्रोत से निकली हुई हैं मैं और मेरा संसार मैं भी उसी श्रोत से आया हूं मेरा संसार भी उसी श्रोत से आया है और हम दोनों में अभेद है अब इस बात को यहां थोड़ी सी दूसरी भाषा में समझ लें प्रकाश मानम न प्रथक प्रकाशात, प्रकाश मानम न प्रथम प्रकाशत प्रकाश, प्रकाश मानव यानी संसार जो प्रकाशित है जो अस्तित्वगत दिखाई देता है हमको वह प्रकाश मानव और न पृथक प्रकाशक जो प्रकाश से भिन्न नहीं है जो प्रकाशित है वो प्रकाश से भिन्न नहीं है जो अस्तित्व है वो अस्तित्व देने वाले से अलग नहीं है जो संसार है वो शिव से भिन्न नहीं है यही लाइन का मतलब है कि प्रकाशमान मतलब संसार न प्रथक प्रकाश आते हैं न जो प्रकाश है उससे प्रकाशित अलग नहीं है हम शिव को प्रकाश रूप भी बोलते हैं उसका हम बोलते प्रकाश और विमर्श रूप है जो अपने आप की उपस्थिति के बारे में स्वयं जानता है अपनी शक्तियों को खुद तोलता है अपने बारे में स्वयं वक्तव्य देता है वो खुद को पहचानता है जैसे हम भी खुद को पहचानते मैं कौन हूं कहा हूं क्या करता हूं यह हमारी ऑफकोर्स ये जो जानकारी है ये सीमित शरीर की जानकारी है वह दिव्य जानकारी नहीं वो दिव्य जानकारी को और हम बढ़ सकते हैं, लेकिन हम विमर्श कर सकते हैं, अंदर अपने आप को तोल सकते हैं। वैसे ही प्रकाश मानव न पृथक प्रकाशार्थ यानी जो संसार है वो संसार के जनक से भिन्न नहीं है सच प्रकाश न पृथक विमर्शार्थ और यह जो प्रकाश है मेरी आत्मा से अभिन्न है विमर्श मतलब मैं जो अपने आप को तोलता जानता हूं यानी मेरी जो आत्मा है वो मेरे विमर्श से वो प्रकाश अलग नहीं है जो मैं सोचता हूं कि मैं ये कर सकता हूं ये नहीं कर सकता हूं या एकाएक मेरे अंदर से जो सोचने को भी जो अंदर क्रिया को जन्म देता है वो मेरी आत्मा जो वास्तविक स्रोत है मेरे सोचने का भी वो उसको विमर्श कहते हैं तो वो इस प्रकाश से अलग नहीं है परमेश्वर से अलग नहीं है तो नान्यो विमर्श शो अहमेति स्वरूप और ये जो मेरा विमर्श है वो ईश्वर से अलग नहीं है शिव से अलग नहीं है तो अहम विमर्शो अश्विचिदय रूप अतः मैं शिव रूप हूं शिवो अहम मैं ही शिव हूं ये बात दृढ़ता से हमारे हृदय में बैठ जाए ये ऋषि कहते हैं तो ये चार लाइनें उसी बात को कहती हैं कि संसार में अद्वैत का मतलब होता है कि जो कुछ प्रकाशित है वो प्रकाशक से भिन्न नहीं है जो प्रकाशक है वो विमर्श से भिन्न नहीं है जो विमर्श है वो मेरी आत्मा है और वो आत्मा शिव से भिन्न नहीं है इसलिए शिव वाह मैं ही शिव हूं इनमें किसी भी चीज में जो उसका केंद्र है वह सबसे मुख्य होता है जो स्रोत है वो मुख्य होता है उसी स्रोत के आधार पर जो कुछ धाराएं निकलती हैं उन धाराओं में भिन्नता आती है श्रोत अपनी जगह बना रहता है अमरकंटक से नर्मदा जी निकलेगी तो नर्मदा जी निकलेगी कितनी दूर जाएगी लेकिन अमरकंटक वहीं रहेगा सड़कें वहीं रहेंगी उस पर यात्री चले जाएंगे ऐसे ही श्रोत कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता शिव अपनी जगह नहीं छोड़ता उस शिव में कोई विकार नहीं आता चैतन्य में कोई विकार नहीं आता लेकिन वो विकार पूर्ण संसार बनाने में सक्षम है स्वयं वो रूप ले लेता ले है और अपने आप में वापस समेट लेता है जैसे अभी जी के अट्ठावीसवें दूसरे अध्याय के अट्ठावी श्लोक में पढ़ा था कि पहले भी नहीं था अंत में भी नहीं रहेगा यह जो व्यक्त संसार है खाली मध्य में है फिर उसके बाद में जो व्यक्त संसार है फिर अव्यक्त में विलीन हो जाएगा उसके बाद में पुनः मध्य बन जाएगा या व्यक्त संसार बन जाएगा उसके बाद में पुनः अव्यक्त संसार बन जाएगा और वही नाम भैरव का भी है भ मतलब भरण र रव मतलब रवन रीअब्जॉर्बन और वमन वमन यह न फिर से रिक्रिएशन तो फिर से क्रिएट करना अपने में समा लेना और जब तक क्रिएटेड है तब तक उस संसार का पालन करना है यानी उसको मेंटेन करना उसको आधार देना भरण का मतलब होता है उसको सपोर्ट देना उसको आधार देना वो तब तक सपोर्ट देता है उसके बाद में अपने आप में समा लेता है एक तो रेतिके खिलौने की तरह है जिसने बनाया खेला फिर मिटाया फिर से बनाया फिर से खेला, फिर से मिटाया धरोधे की तरह है संसार लेकिन हमारी दृष्टि जब इस बात पर जाती है तो हमें एक भिन्न किस्म के इंसान बन जाते हैं हमारे एक प्रभा अलग विकसित हो जाता है अंदर एक प्रबल शांति अवतरित हो जाती है जिस शांति को कोई भंग नहीं कर सकता एक हमारी वो शांति होती जिसको एक बच्चा भी चिल्ला के भंग कर सकता है एक चोर तो बहुत आसानी से भंग कर सकता है एक दुर्जन आपको आसानी से भंग कर सकता है लेकिन एक प्रबल शांति जो आपके भीतर आपका अधिकार आपका स्वभाव है उसको कोई भंग नहीं कर सकता क्योंकि वो शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है तो आज इतना ही